श्री श्रीरामकृष्णकथामृतं श्री श्रीरामकृष्णकथामृते श्री उल्लिखितानां स्थानानां परिचयः कामार्पुकुरः तत् पार्श्ववर्तिनीलीलास्थानानि च देवस्य जन्मस्थानं तथा तस्य बाल्यस्य तथा कैसो लीला कैशोरस्य लीलाभूमिः कामार्पुकुरु वर्तमानयुगस्य अनतम महातीर्थम अयम हुगली मेदिनीपुर स्थले अवस्थि श्री श्री प्रभो पैतृकवासभवन संरक्षण नि सप्तवांशदन विंशति सततम ख्रीष्टवर्षा मच्मासी उतवास पंच चारिशदीघा मिता भूमि मिशन द्वारा संग्रहीता अभूत तथा एप्रिलसी त्रमकमठ सेसन एक युक्त शाखाकेद्र प्रतिष्ठा अभूत श्री श्री प्रभु व्यवहार पलालमयच्छद विशिष्ट मृत्ति वाभव द्वितल गृहमें तथा अभ्यर्थना गृह संरक्षित अस्त प्रभो बा तथा कैशोर सेकुस्ट तथा पार्शवर्तीलीलास्थान स्थला संक्षिप्त विवरण श्रीरामकृष्णस जन्मस्थान्यमनशालाक चुना पार्शत एक जन्मस्थनोपरी सांप्रतिक मंदिर निर्मित एक मंद्री श्री प्रभो श्वेत प्रस्तरमूर्ति यस्तरमय्या वेद्यापरी स्थाता तस्याेद्यामकयंत्र चुया उत्कीर्णम कुलदेवता मंदर श्रीरामकृष्णी गृहांगणे तमस्थन पश्चिमता कुलदेवताधुवीर मंदर रामेश्वर शिवलिंगम रमेशिंग शिला तथा नित्य शीतलाघट सृतपूजा पूर्व मंदर मृत्तिर्मित आसतर इष्ट जातने कालेन्म नारायणशिला तथा लक्ष्मीघट अभी स्थ पैतृकगृहम श्री श्री प्रभो शयन प्रकोष्ठ रघुबीरम से उत्तर मृत्तिर्मता गृहम आरिंद अस्म गृह श्रीरामकृष्णे स्म एक असर शयन प्रकोष्ठेण व्यवहित होती पलालमय छद मृत्ति तथा पर गोमयलिपूतल पूर्वदृह संलग्न पूर्व तो दिन तला मृत्ति गृह अलिंद चकोष्ठ गृह से अने सर्वे शयन कुर स्म गृहा प्रवेशपथस उपरी एक भित्ति मै सच्छद सला अस्त अभु बहिस्थजन सह आलपति स्म तदर्थम एक सह अभ्य प्रकोष्ठ पूर्वदिश से भित्ते पार्शत श्री श्री प्रभो स्वस्त आम्रवृक्षा अस्त गृह पूर्वत एक अस्त संय अंश तो मृत्ति पूरिता सती क्षुद्रा तमृत्ता अस्याम खापुष्क गृह दक्षिणत इधं यदे त्र क्षुदीरा सुखलाल गोस्वामीनो गृह आसी छुदीराम स्वग्रम तो दे इख्यम से भूस्वामीन चक्रांतसस्व स मित्र आमंत्रण कामारपुकुम आगम्य वासत सुखलाल स्वभवन से उत्तर भूमि दत्वा गृहादा सुतिरा सहायता अकोत् युगीना शिवमंदर श्रीरामकृष्ण से गृहम उत्तरेन युगि शिवमंदर एक मंदर एत महादेवस्य महादेव से लिंगमूर्ति दिव्यज्योतिगम्यवायु इव तरंगाण मूरत दंडाया जननिया चंद्रादेव प्रवशति स्म तथा त्री श्री, श्री प्रभो जन्म एक मंदर उत्तर पूर्वकोड़े मधुयोगि गेहम आसी हरदार पुष्क एतन नामना श्री प्रभु पचिता तस्य गृह अन्य सर्वे स्ना कुर स्म पिवर्तने कालेु एक विषय कथा रहुवार उलख उल्लिख लक्ष्मीजला हालदार पुश्कर पुष्क, लक्ष्मीजला एक बीघा दस छटाक धान्यक्षेत्र आसत तचुर धान्य स्म एक धान्य तंडुल रघुवीर तथा अन्यासा देवता भोगो स्म भूतिखात शमशान तथा गोचार्षेत्र पिता क्षुदिराम से देहत्यागे सती गदाधर शोका छन्न सन एकमशने बहुकाल यापयती स्म एक गोचारण क्षेत्र गदाधर क्वचि क्वचि अंचलेोधनम आधार भुंजानो भ्रमती स्म एकदा आकाशे कृष्ण क्रोड़े एकणीम वृक्ष मुग्ध अभूत तथा एकदर्शन तन्मय सन भाव समाधिस्थ अभूत अयम एवतस्य भाव समाधि, लहा एवं तरह प्रथमो भावस लाहा महोदयाना सदातवा श्री मठस्य श्रीरामकृष्णस एतत से दक्षिणत एक व्रतम आसी न्यासु तगतेसु तुललाक स्म गदाधर एव सन्यासी संयासी तत्र तछति स्म अधुनातन मठस्य से लाहा तो लाहामहोदयाना गृह तथा देवालय विष्णुम्दी दुर्गा मंडप गल्य मंदरे पूजा तथा दुर्गा मंडपे आ प्रतिमा निर्माण पूजावानविषा तो लक्ष्य स्म लाहामहोदयाना गृहमें गतिम लहा लाहा महोदयाना पाठशाला दुर्गा मंडपम मंडपमं अभीतःदालां पाठो स्म सुराम गाधर पंचवर्ष वयसी एकुभदिने विद्यारभानुष्ठान सम्पाद अठशालां प्रवेश अनतर हस्तिखनम तथा संख्यागणनाभ्या आरभ से स्म तस्य तस् हस्ताक्षर अतिवसुंदर आसी सुबाह इख्ये तस्वस्तिखित पुस्तक प्रमाण प्राप्य पुस्तकपाठन सगे कर्म शक्नो स्म चिनु साखारिगृह कामुक श्रीरामकृष्ण गृहा किंचितित् पुर्वतम आसी अजुना केवल वास्तुभूमि व्यतिच्य गृह से कितनी स्थान श्रीरामकृष्ण मठे गृहम्स्त पाई गृह इधम मठ से दक्षिणत पाईना गृह एक सीतानाथ पाईन गृह गदाधर प्रायशु गाणी गृह लाहा महोदयाना दुर्गा मंडपस्था पूर्वदिशा तो दक्षिणतः कियदूरे मगस वक्रता धम धनी काम गृह इधमेतृहेम लघु मंदरम अस्ट बुधमोड्त शमशान भूमि कामुकुर ग्राम से पूर्व प्राते अवस्थि पुरात लघुपुष्कणी पीतो वट तथा अन्े वृक्षा सी अदाधर पिता देहावसा परम शोकाछन्न सन एकी आसीन ठतिमुंदपुर वृद्ध शिव एक मंदरे नित्यपूजा व्यतिरच्य विशेष दिवस यात्राघानी स्म लाहामहोदयाना पांथनिवास हैटतला इख्यम स्थान स्पष्ट यो मगो दक्षिणत गहल्याबाई मगेण सह मिता तत् पथ से पूर्वदक्षिणकोडे अय अवस्थित आसतवासा किंचितित्व वर्तमानगमन मगस सामीप्त नूत विश्राम स्थल गदाधर एक सकलस्थनसु साधु दर्शन तैय सह मेल गम तथा तथाशक्ति सकलस्थानी विहाय गदाधरो बाल्ये विवधग्रमा मुक्तपरिवेश स्वाधीनतया बहुगृहसु तथा नानास्थनसु पर्यटती स्म मिगराज से आम्रोद्यान का उत्तरपश्चिम तो भूति से अपरतटे अधुना महाविद्यालय स्था एक विशाल आम्रखनम आसी मिक्यचंद्रबंदोपाध्यायनाम भूरशुबो ग्राम से धनी भूस्वामी एक निर्मित गदाधर गोपबाक सह अगत गानाते स्म तथा पुर्व यात्रा जान तथा बालास कौती स्म मराज गृहम्स भूरसुबो ग्रामस्थे इदे हरिसभा इख्ये गृह गदाधरो बाल्ये बहुवार अगछत तथा तनेह ये लब्धवां आणूर्ग्राम आणूर्ग्रा विशालाख्या मंजम अवस्थित एकदा देवी दीवीदर्शनाथ गदाधर कामारपुक महिला भक्त सह गमन काले भावसम संज्ञा महिलायु स स्वाभाविवस्था सर्वे मिल्वा विशालाख्या पूजाद कृवा प्रत्यावर्तंते स्म गौरहाटी ग्रा अस्म कामुकुत आराम बाग स्पृस दूरवर्ती स्थान पूर्वद्क्षिणत गति गगिया श्रीमत्या सरमंगलिया सह एक ग्रास्तरासदन वंदोध्याय अभूत राम सदस्य सदय से भगिया श्रीमती साक्या सह श्री प्रभो मध्यम भ्रातु श्री भ्रत श्रीरामेशरचोपाध्याय विवाह अभूत गदाधर एक गौरहाटी गत्वा गपश्य तस्य कनिष्ठा भगनी प्रसन्न मुखेन स्वर्तु सेवा कृश्यंदयी अभूत इतः स गृह प्रत्यागम्य स्वामीसेवा निरता चिंत्र आलिखित सर्वंगला तथा तर् शृश्यम प्रेक्षे विस्मता अभवं गौरहाटी ग्रा सकरामकृष्ण मंदर तथा आश्रम स्थानीय भक्ता आग्रहण प्रतिष्ठ सराटी मायापुर आराम बागत क्रोसत्रैदू पूर्वतः अयर ग्राम गदाधर से मतुलालय बायानगंज श्री श्री प्रभु तथा श्री श्रीमाता एक हृदय सह देशमन मगेन एक ग्रा कद्क्तमोदक गृह रात्रित्रवस तदीं वर्षा काल आसीद मूषत मूषधाराया वृष्टिकारदच्छा सत् अ्री प्रभु भक्मोदक मनोवांछा पूरण आहोरात्र गृह अवस्था स्थानीय नर नीण अग्रतौवत्संगादीक आनंददाननमत बेलटे ग्राम अयर ग्राम कामक साध दिवस दूर पश्चिम दक्षिणत अवस्थि एकम से श्री नटवर्गोस्वाम सह शिहड्ड स्थित हृदयराम से गृह अवस्थन कालेश्री प्रभो आलाप पर... परिचयच जाता एक गोस्वामीपाद तम स्वभवनमय तथा तस् पत्नी उभा स भक्ति श्री श्री प्रभो सेवाता फुलीश्यांबाजार श्री श्री प्रभुक बेलटे पार्शवर्तनी फुलीश्यांबाजारस्थने कीर्तनम दृष्टवा नटवर गोस्वामीपाद से आयोजनासारप्तना व्याप्त कीर्तन आहोरात्र अभवत कयापट ग्रामः कयापट् वदनगञ्ज्ग्रामः फुलेश्याम्बाजारस्य समीपवर्ती संयुक्तं ग्रामद्वयं कयापट् वदनगञ्ज्नामकं श्री श्रीप्रभुः एकदा प्लीहाद्याः चिकित्सार्थम् एतद् ग्रामं समागतवान् समागतवान् अत्र कीर्तनानन्दे एकदा भागग्रहणम् अपि कृतवान् अशीत्युत्तर अष्टादशशततमे ख्रिष्टवर्षे कोतुललपुर ग्रा कथा सेव्यशीतराष्टादत ख्रीष्टवर्षा एप्रिलस द्वितीय दिवसीय पादीकायां अस्त ये श्यांबाजार सेहोड़ग्रा कीर्तनानंद प्रत्यार्तन काले अस्म भद्राण गृह दुर्गा सप्त सप्तमी पूजिया नीराजन दर्शनचक्रे अ्रामों जयराम बाटी त्रि साधि क्रोस दूर उतरत अवस्थि गोघाट का ग्राम से दक्षिणपूर्वतः क्रोस दैय दूर आराम बागन मगे अयम अवस्थि श्री श्री प्रभु एक रघुवीरना भूमि का पंजीकरणात्र पंजीकरणकार्याल आय